कर रही ऐसे छह छह एक एक काल में और ये एक दूसरे की नहीं, नहीं है। जगत में एक ऋतु के गुणों को दबाकर के प्रस्तुत होती है परंतु यहाँ पर विरोध नहीं कर रही हैं बल्कि यहाँ पर छह ऋतुए अपूर्व रूप से रस का विस्तार करते हुए विराजमान हो रही हैं इनमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सी ऋतु का कौन सा गुण है यह पता नहीं लग रहा है सब ऋतुएं अपने अपने गुण को जैसे समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं सारे पक्षी एक साथ बोल रहे हैं और ये पता नहीं लग रहा है कि ये पक्षी इस पक्षी के बोलने से यहाँ पर बसंत ऋतु आ रही है कि शरद ऋतु आ रही है कि पावस ऋतु आ रही है ये पता नहीं लग रहा है और ये मानो जगत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि परस्पर द्वेश से काम नहीं चलता है निरंतर निरंतर वैष्णवों को रसजनों को भागवतों को एक दूसरे वैष्णव के गुण की वृद्धि करते हुए उसका अनुमोदन करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान होना चाहिए ये एक शिक्षा वृंदावन के ये सारे ऋतुए ये एक काल में शिक्षा देती हुई विराजमान हो रही हैं और यह पता नहीं लग रहा है कि ये गुण इस ऋतु का है कि इस ऋतु का क्योंकि सभी ऋतु एक साथ वृंदावन में विराजमान है अब आगे वृंदावन के सरोवरों का वर्णन कर रहे हैं कि के सुधात्साम सारे यानीब मुखान मुरारे जलेन न साधम पिबुतो वीरीणम विरीणम विरीण माधुर्य मुहु आहरती वृंदावन के जितने भी सरोवर हैं वे सब के सब सरोवर अमृतमय जल से भरे हुए हैं जहां पर वृंदावन के स्वरूप का वर्णन किया गया कि जहां का सामान्य बोलना गायन सरिका जहां का चलना नृत्य सरिका जहां पर जल अमृत स्वरूप होकर के विराजमान ऐसा वो दिव्य वृंदावन है और उसी का वर्णन कर रहे हैं कि सुधात्व तो साम्य जल की मधुरमा में अमृत रूप में सब समान हैं, सारे सरोवर एक से अमृत में जल से भरे हुए हैं सुधात्व मानी सुधारूपता में समानता है सारांशी माने सरोवर में सरोवरों में सुधारूपता की समानता है परंतु यशमन असूकानिब मुखांग मुरारे परंतु फिर भी ये सरोवर एक दूसरे के साथ में असूया करते हुए विराजमान है अमृत में जल में स्वाद में ये इनके सबके जल समान है स्वाद में सभी सरोवरों के पंत तो फिर भी ये सरोवर एक दूसरे के साथ में असूया करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोले असूया किस बात की है कि लो शाम सुंदर ने ललता कुंड जो है उसमें तो आकर के पानी पी लिया और विशाखाकुंड जो है उसमें पानी क्यों नहीं पिया तो श्याम ने जब एक कुंड में पानी पिया होगा तो उस कुंड में श्याम के अधर से फैला पानी की कुछ बूंदें वापस उस सरोवर में गिरी होंगी, तो सरोवर में गिरी तो वो सरोवर तो ऐठ रहा है क्या मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना और दूसरा ईर्षा कर रहा है यह भाव है इसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सुधात् साम्य पे सरोवरों की यद्यपि यहां पर अमृत रूपता में समानता है परंतु तो अस्मिन असू का ये सब के सब असुया करते हुए ईर्षा करते हुए एनवेस होते हुए एनवे जो ईर्ष्या है उस ईर्ष्या से युक्त होकर के ये विराजमान है क्योंकि मुखात मुरारे मुरारी के मुख के कारण मुरारी के मुख से जलेन सार्धम पिबो विरी जब जल के साथ में जब श्याम ने जल का पान किया होगा इन सरोवरों का उस समय पिब मान पीते हुए श्याम के मुख से विरीणम माने नीचे जो जल Uh, अधरामृत से युक्त होकर के फेला लब से संपर्क होकर के जो जल नीचे टपका विरिन माने जो जल नीचे टपका है फेला लब से युक्त होकर के जो जल नीचे टपका है माने जो चूने चु, वाला जल है टपकने वाला जल है उस जल के कारण जिस सरोवर में आपने जल पिया और जहां पर वो अधरामृत का जल वापस टपका है वो जल तो माधुर्य अधिक माधुरी से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए एक सरोवर दूसरे सरोवर से जैसे ईर्षा करते हुए हो रहा है मोह आहरती इस प्रकार ईर्षा को भी धारण कर रहे हैं यहां पर एक बड़ा सुंदर एक ये वैष्णव सिद्धांत निरूपण कर दिया कि काम क्रोध लोभ मोह इनको यथा योग्य कब हम प्रयोग करते हुए विराजमान होंगे ठाकुर महाशय कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर महाशय काम कृष्ण सेवान पड़े क्रोध भक्त द्रोही जने इत्यादि जो वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे चार चीजों का तो वर्णन किया काम क्रोध लोभ मोह इन चार चीजों और मध पांच चीजों का तो वर्णन किया छठी चीज मास्तर का वर्णन नहीं किया उन पंतियों में ये देखें तो पांच का वर्णन है छठे मासरी मासरी को छोड़ दिया अर्थात कहीं न कहीं भजन में भी उपयोगी है और मासरी क्या बोले लो ये तो इतना भजन कर रहे हैं हम पे भजन होता नहीं है ये जो मासर है ये भजन को कहीं बढ़ाने वाला होगा कि ये महात्मा कितना भजन करते हैं तो हाय हम बस इसी इस चक्कर में रह जाते हैं माधुर्य के चक्कर में हम तो बस इसी चक्कर में रह गए हम पे तो भजन हुआ नहीं तो ये माश्चर्य जो है वो माश्चर्य भी कहीं आगे उत्कंठा भजन को बढ़ाने वाला होकर के विराजमान है इससे थोड़ा सा मास्य ठीक है परंतु तो तो उचित दिशा में मास्य होना चाहिए कि ये इतना भजन कर रहा है तो हम भी क्यों न भजन करें सारी जुम्मेदारी इसके ऊपर भी है परंतु इतनी जिम्मेदारियों के होते हुए भी जुम्मेदिया को निभाते हुए भी ये कहीं भजन के लिए समय निकाल लेता है जरूर हम में कहीं ना कहीं कमी है ये उठ जाता है साढ़े चार बजे पर सुबह और हम सात बजे तक सोते रहते हैं कहा की बात है दो घंटे पहले उठ जगा करेंगे ये ये जो मास्टर है ये मास्टर कहीं हृदय में कहीं उल्लास को भजन को बढ़ाने वाला हो जाएगा तो इसलिए नवोत्तम ठाकुर महाशय पांच का वर्णन करते हैं कि काम कृष्ण सेवार्पणे कृष्ण सेवा जो है उसके लिए काम का समर्पण करें क्रोध जो है वो भक्ति द्रोही जन जो है उनके प्रति क्रोध लोभ कृष्ण चरण के प्रति लोभ हर कथा जो है उसके प्रति लोभ मद कृष्ण सेवा करते हुए मदमस्तता धारण करते हुए ब्रजमान हूं लोभ जो है वो कृष्ण माधुर्य आस्वादन इनके प्रति ही लोभ धारण करते हुए रहे तो तो लोभ मोह इनकी तो बात कही परंतु मास्टर को छोड़ दिया मद कृष्ण सेवा इसकी मधमक्तता है परंतु मास्टर को छोड़ दिया यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि मास्टर धारण करके ये वृंदावन के सरोवर भी विराजमान है वो ये विचार कर रहे हैं कि आहा इस सरोवर को तो कृष्ण के अधामृत की प्राप्ति हो गई और हमको प्राप्ति नहीं हुई तो यह मास् कहीं इनकी प्रीति को और बढ़ाने वाला है वो प्रीति का अनुभव बनकर के विराजमान हुआ वो भजन में बाधा डालने वाला नहीं हुआ बल्कि वह प्रीति का रिएक्शन जो अनुभव है उस अनुभाव के रूप में वो ईर्ष्या प्रकट हो रही है मास्तर प्रकट हो रहा है तो मास्य नीचे गिराने वाला नहीं होना चाहिए प्रेम को बढ़ाने के उत्कर्ष के रूप में रिएक्शन के रूप में अनुभव के रूप में वो मास्य कहीं सामने आना चाहिए तो जल सार्धम पिवता श्री कृष्ण जब जल के साथ में जल का पान कर रहे हैं उस समय विरीरम जो श्यामचंदर के अधरात कहीं टपक रहे हैं उनके कारण माधुर्य माधुर्य को लेकर के सरोवरों में कहीं ईर्षा हो रही है कि आह ये सरोवर कृष्ण अधरा से युक्त है हाय हम नहीं हुए आज कृष्ण अधरात की प्राप्ति हमको नहीं हुई ऐसे मुह आहती ये असूय इव आहरती असुया को ही आहरती माने धारण करते हैं स्वीकार करते हैं असूकानी वो माने असू असूया के वचनों को ईर्ष्या के भाव को असूय कानी माने ईर्षा के भावों को आहरती माने ये सरोवर धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है कि सुधात्व में साम्य होने पर भी इस वृंदावन के ये सरोवर श्री कृष्ण के जल के साथ जल करते समय टपके हुए विरीन टपके हुए जो प्रसादी जल है उस प्रसादी जल फेलासे युक्त होने के कारण यह असूय असुई कानी वो असूया के भावों को आहरती धारण करते हैं आगे वर्णन कर रहे हैं यह उत्प्रेक्षा वर्णन करके मानो असुया धारण करके विराजमान है उत्प्रेक्षा वर्णन कर रहे हैं आगे के वंशी कल माधुरी भी उद्वेलताम यश मुहूर्त वृजंत्य नद्योपी साक्षात ब्रिज भाव पूरम संपद विलोहात परि तो बहंती श्री श्याम सुंदर सारे सखा कह रहे हैं बोले भैया आज तो बड़ी देर है गई गैयान के बगदायवे को समय है गये गैयान को ना लौटाओगे का बछड़ाए भूखे होंगे श्री श्याम सुंदर कह रहे भैया अभी गैयान को बुलाऊं सो गैयाओं को इकट्ठा करके आप जिस समय गैयाओं को तृतीय जलपान कराने के लिए श्री यमुना जी के किनारे लाए घर से गैयाएं चली उस समय पहली बार जलपान किया फिर गैयाएं जब चढ़ ली तब मध्यान्ह में एक बार जलपान कराया फिर गैयाएं जब लौट रही हैं उसमें तृतीय जलपान कराने के लिए सारे ही गैयाओं को जलपान कराने के लिए आप यमुना जी के किनारे लाए और यमुना जी के किनारे गैयाओं को बुलाने के लिए आपने बैंशी निकाली और निकाल गैयाओं का नाम ले रहे हैं कि गंगे यमुने सरस्वती अब जैसे ही यमु ने कहा श्री यमुना जी मन में विचार कर रही है कि आहा श्याम सुंदर कहीं मुझे तो नहीं बुला रहे हैं इससे एकदम उत्सुक हो रही हैं उस समय श्री यमुना जी कहीं श्री किशोरी जी के साथ में भुष्वानंदिनी उनके साथ में कहीं वार्तालाप कर रही हैं श्री श्रोतपक्षा यमना वो श्री भुषवानंदिनी के साथ में एकांत में अपने अनुभवों का को कह रही हैं अनुभवों को पूछ रही हैं यमुना जी पूछ रही हैं श्री राधा रानी अपने अनुभवों का वर्णन कर रही हैं और वर्णन करते करते प्रेम में इतनी विफल हो जाएं कि श्री यमुना की छवि यमुना की उन्हार श्याम सुंदर जैसी देखकर के कह रही हैं बोले अरी सखी यमुना तू तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी ही लग रही है यदि तुझे ये श्रृंगार धारण करा दू तो कैसा अच्छा होगा संयोग की बात यह कि उस दिन श्री मध्यान्ह मिलन में या प्रात काल रात्रि मिलन में श्री श्याम सुंदर उनने श्री प्रिया को अपना श्रृंगार धारण करा दिया है और प्रिया ने श्याम का श्रृंगार धारण कर रखा है तो प्रिया श्याम के की श्रृंगार धारण करके विराजमान है और श्री यमुना जी श्री राधारानी के उस कृष्ण वेश का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं अद्भुत रूप से प्रेम विलास विवर्त में जो श्री प्रिया ने श्रृंगार परिवर्तन किया उस श्रृंगार परिवर्तन का दर्शन करके उन्हें गोरे लाल का दर्शन करके श्री यमुना जी एकदम आनंदित हो रही हैं श्री किशोरी जी कह रही हैं बोले अरे मेरे इस रूप का तू दर्शन कर रही है परंतु हाय मेरे पास में तेरे शरीर की कांति नहीं है तेरे श्रृंगार और भी ज्यादा यथोचित उपयुक्त लगेगा ऐसा कहकर के स्नेह में दोनों सखियों ने अपने श्रृंगार को बदल लिया है श्री प्रिया ने जो मयूर मुकुट जो बनमाला जो मकराकृत कुंडल जो पीतांबर, जो काछिनी धारण कर का रखी थी उसको श्री श्यामसुंदर को धारण करा दी है जी को धारण करा दी है, यमना, शामसंदर की जो रूप है उसको श्री यमुना जी को धारण अब इधर शामसंदर ने गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए जलपान कराने के लिए जब गैयाओं का नाम लिया तो आप तो गायों का नाम ले रहे हैं हे गंगे हे यमने हे सरस्वती और श्री ब्रिज में विराजमान जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां ब्रिज में विराजमान तो श्री मानसिगंगा मन में विचार कर रही है कि कहीं मुझे बुलाया जा रहा है श्री यमुना जी मन में विचार कर रही है कि मुझे बुलाया जा रहा है श्री सरस्वती जी मन में विचार कर रही हैं मुझे बुलाया जा रहा है कहीं पावन सरोवर के ऊपर में जितने भी तीर्थ हैं वे विचार कर रहे हैं हमको बुलाया जा रहा है तो वे जितने भी तीर्थ हैं जितनी भी नदियां हैं वे सब श्री यमुना जी के साथ में यमुना जी प्रधान होकर के विराजमान हैं, उन श्री यमुना के साथ में सारी नदियां उस समय दौड़ी और श्री यमुना तो यो की त्यों दौड़ पड़ी तो श्याम सुंदर सरी का ही बेश श्याम सुंदर सरि की माला धारण किए हुए विराजमान हैं, सो उस समय गृहंत पाद नद्यस्त सदा तदुपधार्य श्री वेणुगी में गोपिकागण वर्णन कर रही हैं कि नद्य तदा तदार मुकुंद गीता नद्य है ये बहुवचन का प्रयोग है बहुवचन का प्रयोग दिखला रहा है कि वृंदावन में तीन नदी तो साक्षात रूप से ही विराजमान हैं श्री मानसी गंगा के, के रूप में गंगा जी श्री यमुना जी साक्षात हैं ही और श्री सरस्वती कुंड इत्यादि में श्री पावन सरोवर तीर्थराज श्री कामन में तीर्थराज में जो सरस्वती ये तीन नदी तो साक्षात रूप से विराजमान और अन्य जितनी भी नदी है वे भी पावन सरोवर श्री नंदगा नंदगांव प्रभृति में पावन सरोवर में सारी नदियां साक्षात रूप से विराजमान तो नदेहा बहुवचन का प्रयोग वे सारी जितनी भी नदी गण है वे तत्वधारी मुकुंदगी तो मुकुंद के द्वारा गाए गए अपने नाम को सुनकर के आश्रित तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम श्याम सुंदर के वेणु के विचित्र गीत को श्रवण करके ये पाद ये पाद काम से प्रेरित होकर के प्रेम से श्याम सुंदर के पास में पधार रही हैं और श्याम सुंदर के पास में पधार करके गृहंत पाद युगलम श्री श्याम सुंदर के चरणों को ग्रहण करती हैं कमलोपहारा कमल का उपहार श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हैं अर्थात श्री यमुना श्याम सुंदर सरी का मुकुट श्याम सुंदर सली के कुंडल श्याम सुंदर सली की बनमाला श्याम सुंदर सली का ही पटका श्याम सुंदर सली की ही काचनी, श्याम सुंदर सली के बाजूबंद इनको धारण करके कमलोपहारा हाथ में कमल माल लेकर के श्री गोपाल के पास में दौड़ी हुई चली जाती हैं और श्री गोपाल के श्रीकंठ में कमल माल धारण कर आते हैं और कमलोपहारा कमल छड़ी श्री गोपाल के श्रीहस्त में समर्पित करती हुई विराजमान होती हैं तो गृहंत्यपाद युगलम आलिंगन स्थित उर्व भुजैन मुरारे आलिंगन जो है उनके द्वारा श्री श्यामचंद्र के चरणों को पकड़ती हुई गृणंत्यपाद युगलम और कमलोपहारा कमल के उपहार प्रदान करती है उसी लीला का यहां स्मरण कर रहे हैं कंसारी वशी कल माधुरी भी कंसारी के माने श्याम के वंशी कल की अपूर्व मधुरमा के द्वारा उद्वेलताम उद्वेलित होकर के जो नदी है यश मुहूर्जनता जहां यश माने इस वन में बन की जो नदियां हैं इस वृंदावन की जो नदियां हैं श्याम सुंदर के पास में ही दौड़ी हुई चली आती हैं श्याम सुंदर ने तो गंगा नाम की अपनी गैया को बुलाया था यमुना नाम की गैया का नाम है यमुना उस गैया को बुलाया था जलपान करने के लिए परंतु यमुना जी ये समझ रही है मुझे बुला रही है इसलिए गृहपादलम यमुना जल्दी से आ गई तो से मुहूर्त ब्रजनते हाथ श्री वृंदावन में वे आती हुई नद्योपी वे नदीगण साक्षात ब्रज भाव पूरा आज व्रजवासियों के भाव से ही परिपूर्ण होकर के अथवा अभिसार के भाव से पूर्ण होकर के ब्रज माने वृजन अभिसार उस अभिसार के भाव से पूर्ण होकर के श्री यमुना सारी नदियां उस समय आ रही है और संपद बिलोभात आज संपत्ति के अपूर्व लोभ से श्री श्याम के माधुर्य का आस्वादन प्रेम संपत्ति का आस्वादन करने के लिए प्यारे ने मुझे बुलाया इस लोभ के कारण तो श्री नदियां चारों ओर से बहती हुई उस समय चली आ रही हैं ऐसा ये वृंदावन अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है दोबारा सुनने यशि माने इस वृंदावन की नद्या माने सारी नदियां कंसार वंशी कल माधुरी भी उद्वेलता श्याम सुंदर की माधुरी से हो करके उद्वेलित होकर उद्वेल बेलन दशा को प्राप्त करके साक्षात ब्रिज भाव पूर्व संपत्त विलोभात साक्षात ब्रिज का जो भाव उस ब्रिज भाव की अधिकता की संपत्ति के लोभ के कारण अर्थात ब्रिजवासियों के प्रेम की संपत्ति का हम भी आस्वादन करें हम भी ब्रजवासी हैं श्याम की प्रिया हैं इस भाव का हम भी आस्वादन करें साक्षात ब्रज भाव के पूर्व मानी बाढ़ अधिकता उस ब्रीज भाव की अधिकता की संपत्ति के लोभ के कारण ये नदी नदीगण परतः भहंती सभी ओर से बह रही हैं तो है इस वृंदावन की नदियां पर चारों ओर से बह रही हैं ये नदियां कैसी हैं बोल कंसारी माने कंस को मारने वाले कृष्ण उनके वंशीकल की माधुरी से उद्वेलता उद्वेलता को प्राप्त कर किए हुए हैं और वृद्ध भावपूर्व संपन्न बिलोभात ब्रिज के वासियों के भाव की अपूर्व संपत्ति के लोभ को धारण करके जैसे श्री राधिका अभिषार करती हैं इसी प्रकार ये नदियां भी मानो उसी प्रकार ब्रज भाव को प्राप्त करके लोभ को धारण करके श्याम सुंदर के माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने के लिए ये नदियां भी जैसे श्री श्याम सुंदर के पास में उद्वेलित होकर के मुहूर्जंत उद्वेलता को प्राप्त हो रही हैं उद्वेलता ब्रजंतिया उद्वेल उद्वेल को प्राप्त करती हैं व्याकुलता को प्राप्त करती हुई विराजमान होती हैं ये सब की सब परितो चारों ओर बहती हुई चली जा रही हैं और उद्वेलता को प्राप्त करती हैं तो मार्ग साक्षात ब्रज भाव से पूर्ण होकर के लोह के कारण शाम सुंदर की वंशी कल से उद्वेलता उद्वेलित होती हुई परंतु तो भगवंती श्याम के चारों ओर से बहकर के श्याम सुंदर के पास में आती हुई चली जा रही हैं अब श्री वृंदावन की महिमा का एक वर्णन और कर रहे हैं ये वृंदावन की महिमा चल रही है कि यमंत्र कलेन वंशी कंसातक्य पृतिदी दुग्ध्वा सोय दुग्धसुधा सवाम नवम यामेती प्रवाह गवाम नव यामेती प्रवाह गय्याओं का नया प्रवाह दूध का प्रवाह गैयाओं के नए दूध का प्रवाह प्रवाह मैती माने बहता हुआ विराजमान हो रहा है तो दुग्ध सुधा सवानाम गवाम दूध को अमृत को बहाने वाली गैयाओं का नया दूध का प्रवाह जहां पर गमेति माने बहता हुआ चला जा रहा है और गैयाओं के बिखरे हुए दूध के कारण ये श्री वृंदावन यथार्थ में आज श्वेत द्वीप होकर के प्रतीत हो रहा है गैयाओं के थन से जो दूध की धारा बह रही है उसके कारण यह श्वेत द्वीप माने बैकुंठ होकर यह द्वीप बैकुंठ गोलोक होकर के ये शिव वृंदावन प्रतीत हो रहा है इसी भाव को देख रहे हैं कि यस्मिन निमंत्रेव कलेन वंशी कंसांत कस्यो कंसांत कस्यो कंस को मारने वाले अब ये वीर रस का जो प्रयोग है वो वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है नायक के पराक्रम का दर्शन करके नायिका की नायक के प्रति प्रीति अतिशय बढ़ती है अतः वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है अतः हर जगह कहीं कंसांतक कहीं कंसारी कहीं बकांतर अघारी इन शब्दों का प्रयोग यह रस को बढ़ाने वाला हो करके विराजमान है तो कंसांत कस्य कंस को मानने वाले उन श्री श्याम का कि वंशी कलेनो वंशी कल के द्वारा जब यस्मिन निमंत्रण बो इस वृंदावन में श्याम सुंदर के निमंत्रण को ये वृज गोपिकागण प्राप्त करती हैं। तो यशमिन माने जिस वृंदावन में निमंत्र ही वो मानो श्री श्याम सुंदर ने वंशी ननाद के द्वारा गायों को निमंत्रण दिया है और गायों को निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण देने के लिए आपने वंशी बजाई सबने सखा कह रहे हैं बोले भैया वो श्यामा गैया नाए दिख रही है चढ़ती चढ़ती बड़ी दूर चली गई होगी मैं ढूंढ के लाऊं आप बोले रुक रे मैं अभी गाय गैया बुलाऊं और ऐसा के आप श्री गोवर्धन शिखर के ऊपर चढ़ जाएं और गोवर्धन शिखर के ऊपर चढ़ करके अपनी बंशी निकाल बंशी में श्यामा श्यामा श्यामा ऐसा कह के जो श्यामा गैया का नाम ले सोई श्यामा गैया जा दूर चली गई थी यमुना जी के किनारे परंतु वहां से अपनी गर्दन ऊंची करके पूछ ऊंची करके दोनों चरणों को एक साथ डालती हुई चरणों को चिपका करके चौखड़ी भरती हुई चरणों को एक साथ मिला करके दुल की चाल नहीं बल्कि चौकड़ी चाल के द्वारा वो गैया हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई उस समय श्री श्याम के पास में तुरंत दौड़ करके चली आए सबरे सखा के मैं बाह भैया तेरी बलिहारी हम तो गैया ढूंढते ढूंढते हमारे पाम तो थंबा है गए गैया को ढूंढते ढूंढते और तेने तो बस एक फूक मारी और ने पटका लेके हीरो ने घुमाया और गैया आ गई पास में धन्य धन्य भैया तुम तो कोई गैया चराना सीखे ऐसे सारे सखा जिनकी महिमा का अपूर्ण से गायन कर रहे हैं तो यश निमंत्र रही वो। मानो गईया को निमंत्रण देने के लिए आपने जो वंशी निनाद किया बलेहारी तो यश निमंत्र रही कलेन वंशी कंसान तक कंसान तक की जो वंशी है उस वंशी के निमंत्रण को सुनकर के ृथ पादपाली प्रति माने प्रत्येक पादप माने वृक्ष पादप कहते हैं जो पैरों से पिए उसका नाम पादप पादही पिवती पादपाह पैरों के द्वारा अर्थात जड़ से जो खाए पिए उसका नाम पादप तो पादप कहने का मतलब यह है कि पादपाली जहां पर वृंदावन के वृक्षों के पास में गैया निमंत्रण के द्वारा दौड़ी हुई चली आती हैं और दुग्धवा स्वयं और उस समय इन गैयाओं में से दूध जो है वो दूध बहने लगता है दुग्धवा स्वयं श्री कृष्ण गैया जो आए गैया को आने पर गैया परम स्नेह के कारण उस समय श्री कृष्ण को चाट रही है कृष्ण उस समय उस गाय के अत्यंत स्नेह को देख करके स्वयं दुग्ध्वा स्वयं ही गाय को धोते हैं कभी कभी तो गैया को थन मोहड़े में लेके आनंद से पी लें बछड़ा बन करके तो दुग्धा स्वयं स्वयं भी जहां पर दुग्ध् स्वयं स्वयं ही गाय के दुग्ध का गाय के स्तन को अपने मुख में लेकर के जहा बच्चा बन करके आप पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं दुग्धवा स्वयं दुग्ध सुधा सवानम अब गायों का दूध जो है वो ऐसा कि जो अमृत रूप भी है और आसव रूप भी है वाह अमृत तो इसने कहा कि स्वाद में तो अमृत और आकर्षण में आसव मदुरा मदुरा का जो दृष्टांत है वो आकर्षण के लिए और स्वाद के लिए अमृत का तो जिन गायों का दूध सुधा सवानम, सुधा और आसम रूप होकर के विराजमान है ऐसे दूध को श्री श्याम स्वयं दूध दोहते दू, दू हैं और गवाम नमम यामयते प्रवाहम और उसमें दूध का जो प्रवाह है वो ही गवाम नमम गायों का नवा नया प्रवाह माने दूध का प्रवाह वो यामयती माने बहता है जहां पर गायों का दूध दू, गायों के दूध का प्रभाव बह रहा है अथवा गायों का प्रभाव भी बह रहा है और पूरा वृंदावन जहां पर गैयाओं के बहे हुए दूध से श्वेत द्वीप की तरह से अपूर्व शोहा को प्राप्त हो रहा है दोबारा विचार करेंगे कि यस्मिन निमंत कश्य मानिक श्री कृष्ण उनके वंशी कलेनों वंशी के अस्पष्ट निनाद के द्वारा कल किसका नाम कलंच फुटम जो मधुर भी हो और अस्पुट भी हो स्पष्ट न हो उसका नाम है कल तो कंसात कस्यो वंशी कलेनो श्री कृष्ण की वंशी के मधुर अस्पुट निनाद को श्रवण करके शरण के द्वारा निमंत्र रही श्री श्याम सुंदर इन गायों को निमंत्रण प्रदान कर रहे हैं उस समय प्रति पादपाली प्रत्येक पेड़ के नीचे उन गायों को दुब दुहा श्री श्याम सुंदर इनके दूध का पान करते हैं या इन गायों को कहीं दुहाते हैं स्वयं दु, इनको दोहाते हैं स्वयं इनके दूध को ग्रहण करते हैं और उस समय दुग्ध सुधा सवानाम गवाम दूध के सुधा और आसम को बहाने वाली जो गायें हैं उनका नवम उनकी नया दूध का जो प्रवाह वो या बहता है अथवा अच्छा गैयाओं का प्रवाह ही बहता है गैयाओं का झुंड भी जहाँ पर बहता हुआ विराजमान हो रहा है ऐसा यह वृंदावन विराजमान यह वृंदावन की शोभा उसका वर्णन किया जा रहा है और श्री वृंदावन कैसा है वृंदावन का दर्शन कर रही हैं और उसकी रूप माधुरी का वृंदावन की माधुरी का दर्शन कर रही हैं, कभी वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रिया उस समय श्री वृंदावन में आई और वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रही है, रही है आए, और वो वृंदावन कैसे है विश्वाध बासाए कृत प्रयाण यतुल चंदन गंध बाह सौरभ्य मत एवं नृत्य चल बल्लरी भी। आज विश्वाधि कृत यस्य यस्यातुल चंदन गंधवाह गंधवाह का वर्णन है गंधवाह कहते हैं वायु को वृंदावन का जो गंधवाह है मान वायु गंध को जो वहन करे उसका नाम गंधवाह माने वायु तो चंदन गंधवाह वृंदावन की मलय वायु अनिल मलयानिल अनिल माने वायु मलय माने चंदन चंदन की सुगंध वाली जो वायु वृंदावन की मलयानिल वृंदावन का अपूर्व जो सुगंधी वायु है वो कैसा है विश्वाध भाषा कृतप्रयाण वो मानो आज सारे विश्व को अपनी सुगंध से अधिवासित कर देना चाहता है विश्व को सारे विश्व को सुगंध से अधिवासाए मैने सुगंधित करने के लिए यह वृंदावन का वायु चल रहा है कृतक प्रयाण ये प्रयाण कर रहा है यश अतुलम यश मानी शिव वृंदावन की महिमा है यसे मैंने जिस वृंदावन की अतुल वायु विश्व का को करने के लिए प्रयाण कर रही है और सौरभ्यम अनविभ्यत सुगंध से अनविभ्यत मैंने सबको युक्त कर देती अनविव्यतया सारे विश्व को अनविव्यतया माने सुगंधित करते हुए जो वायु मत मत हो रहा है जो वायु सौरभ्यम अनबिभ्यतया अपनी सुगंध से सारे विश्व को अंग माने सुगंध युक्त करते हुए मत माने मतवाला हो रहा है अनबिव्य माने व्याकुल करते हुए अनबिध्यतया माने अपनी चेष्टा से सारे विश्व को सुगंधित करते हुए जहां पर मतवाला हो रहा है और मत तो नृत्यम विधत्ते चल बल्लरी भी वो गंदवाह आज चंचल बल्लरी भी मान्य लताओं के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहा है वृंदावन की चंदनी हवा सह बल्लरी भी वायुओं के साथ में मत्ता माने मक्त होकर के नृत्यम विधत्ते नृत्य करती हुई बिराइमान हो रही है यह वायु कैसी है कि विश्वाधि कृत प्रयाण सारे विश्व को प्रेम रस की गंध से अधिवासित करने के लिए यह वायु प्रयाण करती हुई चल रही है और सौरभ्यम अन्विभ्य या सौरभ जो है सुगंध उसको अंत भी तया माने सर्वत्र फैलाते हुए, सुगंध को सर्वत्र हुए। मत्त हो करके ये वायु नृत्य कर करती हुई विराजमान हो रही है वृंदावन की वायु की विशेषता ही ऐसी है कि यहां पर आते ही भगवत भक्ति सहज में ही उदय हो जाती है वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही साथ अलग सुगंध अलग प्राप्त हो यह तो सात साक्षात अनुभव कर सके कि अटल से घुसो सो अलग सुगंध है जैसे ही छठीग्रह से घुसो तो वृंदावन की सुगंध ही कुछ अलग आती है इसके बाहर सुगंध कुछ अलग है वृंदावन में घुसते ही कुछ सुगंध ही अलग आती है तो जहां पर प्रवेश करने के वृंदावन में प्रवेश करने के जितने भी द्वार हैं उनमें घुसते ही कोई अलग सुगंध अलग गंध अलग वातावरण अपने आप सहज में ही अनुभव होता है कि सौरभ्यम अनु अभ्यतया सुगंध जो है उसको अभ्य अनु अभ्यतया सर्वत्र फैलाते हुए जहां पर वो वायु मत गंधवाह वो मतवाला वायु नित्यम हम बेदत्ते नृत्य करता है चल मंजरी भी सुंदर बल्लरी जो हैं, लहर, है लहर लताएं, उन लताओं के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान होता है संक्षेप में दोबारा कि विश्वाद बासा कृत सारे विश्व को सुगंधित करने के लिए जो वायु प्रयाण कर रहा है यश चंदन गंधवाह ऐसा श्री का ये अतुलनीय चंदन की गंध से युक्त ये वायु है वायु है सौरभ्यम अनु अभी अभितया अभ्यतया सौरभ्य जो है उसको निरंतर निरंतर ये फैलाता हुआ मत्ता मन मत्त होकर के चल वल्लरी भी चंचल लहरों के साथ में नृत्यम विधत्ते नृत्य करते हुए विराजमान हो रहा है सराजते जंगम कल्प शाखी यदुतो नभ्यतमा कल्प संकल्प तो यमे लोकम धुनोत मनसम विलासई श्री ये वो वृंदावन है वो श्री वृंदावन है जहां पर स राजते थे स माने वे कृष्ण जहां पर विराजमान हैं अब कृष्ण कैसे हैं अब कृष्ण का वर्णन है श्री कृष्ण कैसे हैं कि यद्भुत नव्य तमाल कल्प जहां पर अद्भुत नए तमाल के समान श्री श्याम सुंदर अप रूप से विराजमान है सराजते वे श्री श्याम सुंदर जहां पर विराजमान है और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं जन्म कल्प शाखी वे चलते फिरते कल्प वृक्ष के समान है बल्लेहारी श्री श्याम सुंदर की विशेषता एक विशेषता कि कल्प वृक्ष तो एक जगह वृक्ष तो स्थल रहता है परंतु ये श्याम सुंदर ऐसे हैं जो कि जंगम कल्प शाखी चलते फिरते कल्प वृक्ष के समान जो श्री श्याम सुंदर हैं तो जंगम कल्प शाखी चलते फिरते कल्प शाखी मन कल्प वृक्ष के समान हैं और यदुत नव्य तमाल कल्प ये अद्भुत नए तमाल के समान हैं नव्य तमाल कल्प कल्प समान जैसे वे नए तमाल के समान अद्भुत नए तमाल के समान वे श्री श्याम सुंदर हैं जंगम कल्प ये चलते फिरते कल्प वृक्ष के समान है ये नए अद्भुत के समान है संकल्प तो यह स्वयं लोकम धिनोती जहां पर जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने का कोई संकल्प मात्र करे तो संकल्प मात्र करने से ही यह स्वयं लोकम धिनोती जो संपूर्ण संसार को आनंद से धनौती माने आनंद युक्त कर देते हैं संकल्पता जिनके संकल्प मात्र से सारा संसार आनंदित हो जाए अर्थात तो उनकी कृपा दृष्टि पड़े सो ही सारा संसार कल्याण हो जाए अथवा कोई उनके चरणों का यदि सेवा करने का संकल्प भी ग्रहण करे तो संकल्प ग्रहण करने पर जो अपरूप से कृपा करते हुए विराजमान दोनों तरफ संकल्प मन भक्ति के ईश्वर भी संकल्प हो सकता है और उस और भी संकल्प हो सकता है संकल्पता भक्ति की ओर से और भगवान की ओर से कहीं भी किसी भी ओर से संकल्प हो संकल्प मात्र से स्वयं लोकम धिनोती जो स्वयं सारे संसार को धिनोती माने आनंदित करते हुए विराजमान है कैसे आनंदित करेंगे उनको आनंदित करने का उनका प्रकार क्या है बोले आनंदित करने का प्रकार है के पारे मनसम विलासे ही ऐसे विलासों को वे उपस्थित करेंगे जो विलास पारे मनसा मन के भी परे हैं तो जो संकल्प मात्र करने के साथ ही साथ मन बाणी से परे अगोचर जो विलास हैं उन विलासों को भक्तों के हृदय में कृपा के द्वारा स्फुर्त करके इन भक्तों को दिनोति आनंद पूर्ण कर देते हैं सराजते जंगम कल्प साखी वे श्री श्याम चलते फिरते कल्प वृक्ष के समान हैं यत्र अद्भुतो नव्य तमाल कल्प हा। इस वृंदावन में श्री श्याम रूपी अद्भुत नया तमाल वृक्ष विराजमान है श्री श्याम सुंदर नए तमाल वृक्ष के समान हैं और संकल्पतो तो यह स्वयं लोकम धनोती और ये संकल्प करने मात्र से ही सारे संसार के लोग की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं प्राकृत कल्प की विशेषता है कि उसके निकट पहुंच करके यदि कोई कल्पना करे तो उसकी इच्छा पूरी होती है और यहां पर यह ऐसा है कि कोई दूर रह करके भी यदि संकल्प मात्र से उसकी वंदना करे तब भी ये कल्प उसकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करेगा प्राकृत कल्प की एक दोष है कि कल्प कल्प के पास में जाकर के प्राकृत कल्प के पास में जाकर के यदि कोई किसी दूसरे का शत्रु का बिगाड़ करना चाहेगा तो कल्प वृक्ष बिगाड़ कर देता है परंतु ये वैष्णव कल्पथरु ऐसे हैं श्री कृष्ण नाम धाम कल्पथरु ऐसे हैं कृष्ण कल्पथरु ऐसे हैं कि यहाँ पर किसी का अनिष्ट करके अपना लाभ करना ये ये कल्पवृक्ष नहीं है यहां पर ये जो कल्प हैं ये सर्वदा सर्वदा लाभ ही प्रदान करने वाले हैं किसी का नुकसान करने वाले नहीं है ये इस वृंदावन के कल्प की ये वैष्णव कल्पतरु नामकु धाम कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु गुरु कल्पतरु उनकी एक विशेषता है कि वे सबका सर्वदा सर्वदा कल्याण ही करते हैं फिर प्राकृत कल्प वृक्ष उनके द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है वो फल कुछ देर सुख देने के बाद में परिणाम में दुखदाई होता है परंतु ये जो श्री गुरु कल्प वृक्ष हैं धाम कल्प वृक्ष हैं ये सर्वदा परिणाम में परम सुखदाई होकर के ही बिराईमान होते हैं तो इनके सुख में दुख का मिश्रण नहीं परिणाम में दुख नहीं ये कभी अनिष्ट जो वस्तु है उसको प्रदान करने वाले नहीं होते हैं बल्कि इनके पास में आकर के किसी के अनिष्ट करने की इच्छा अपने आप ही दूर हो जाती है ऐसे ये कल्प वृक्ष होकर के अपूर्व से विराजमान हैं और संकल्प तो मने दूर रहकर के निकट रहकर के सेवा नहीं दूर रह करके भी संकल्प मात्र से इनका स्मरण करने पर भी धिनोती माने सुखी सारे संसार को ये सुख प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं और ये हैं कैसे कौन सा सुख प्रदान करते हैं बोले पारे मनसम बिलास ऐसे बिलासों को भक्त के सामने प्रकट करते हैं श्री प्रिया लाल के वृंदावन के उन लीलाओं को प्रकट करते हैं जो पारे मनसम मन के भी परे होकर के विराजमान ऐसी लीलाओं को ये वृद्धा उनके कल्पनुक्ष प्रकट कर देती हैं यस्मिन प्रसूनादिन्वती लक्ष्मी कुरा कुकर्ष गुणावली तासमश्रहीता काम विलासेन भुनक्ति भुंगते इस वृंदावन की अपूर्वता क्या है उसे वर्णन कर रहे हैं कि यहां पर श्री प्रिया लाल का अपूर्व विलास विराजमान है वृंदावन के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह श्याम सुंदर का विलास संभव ही नहीं है बिना वृंदावन के युगल विलास की कल्पना की ही नहीं जा सकती इसलिए यदि युगल विलास का दर्शन करना है तो हृदय में कृष्ण का ध्यान करने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल काम नहीं चलेगा कृष्ण का ध्यान करने से हृदय में सबसे पहले रसिकजन ध्यान करते हैं वृंदावन का फिर वृंदावन कुंज में श्री युगल सरकार का ध्यान करते हैं योग का जो ध्यान है उसमें हृदय में सीधे नारायण का ध्यान किया जाएगा हृदय में सूर्य सूर्य के बीच में फिर अग्नि अग्नि के बीच में चतल नारायण उनके स्वरूप का एक योगी ध्यान करेगा तृतीय स्कंध में ध्यान योग में जो वर्णन किया उसमें हृदय कमल में ध्यान है परंतु श्री प्रियालाल की लीला का हृदय कमल में ध्यान नहीं है प्रियालाल की लीला का सर्वदा सर्वदा वृंदावन में ध्यान है पहले वृंदावन का ध्यान करो फिर वृंदावन कुंज में श्री प्रियालाल का ध्यान करेंगे दिव्य बृंदावन कल्पत दुर्माधा श्रीमद रत्न से वहां पहले वृंदावन का ध्यान होगा फिर वृंदावन में रत्नागार में रत्न सिंहासन के ऊपर श्री राधा श्री गोविंद देव उनका ध्यान निरंतर निरंतर होगा तो बिना वृंदावन के युगल के विलास का ध्यान संभव ही नहीं है राधा भी है कृष्ण भी है यदि चांदनी रात भी है शरद ऋतु भी है कुरुक्षेत्र में और एकांत भी है दोनों में प्रीति भी है पंथ को यह कहे कि कुरुक्षेत्र में प्रिया लाल रास कर ले तो श्री किशोरी जी कहेंगे ना श्याम सुंदर कहेंगे यहां पर रास नहीं होगा रास करने के लिए जल्दी से एक काम करो श्याम सुंदर को रथ के ऊपर विराजमान करके वृंदावन ले चलो जब वृंदावन पधारेंगे तो रास होगा धाम के बिना रास संभव नहीं है इसे धाम की मेहमा यह श्री बहुत संक्षेप में पर बड़े सार के रूप में धाम की महिमा के बहुत सारे जो स्वरूप हैं बहुत बहुत सारे जो तर्क हैं उन तर्कों को यहाँ पर सूचीबद्ध कर रहे हैं श्री जी को समझिए कृपा करके धाम की महिमा को एकदम संकलित करते हुए विराजमान है पहले निरूपण किया वृंदावन में सब वस्तुएं विराजमान है वृंदावन में विस्तार संकोच इनकी महिमा विराजमान है श्री वृंदावन जो है उनमें शाम सुंदर नृत्य गैया चढ़ाते हैं बंशी आते हैं जहां पर बंशी के द्वारा गैयाए खिंची हुई चली आती हैं जहां पर मयूर इत्यादि नृत्य करते हैं लताएं नृत्य करती हुई विराजमान हैं जहां पर श्री कृष्ण विराजमान हैं फिर कृष्ण की लीला रास भी वृंदावन में ही संभव है तो द विचिवती नाम इस वृंदावन में वृंदावन में प्रसूनाद विचिवती नाम फूलों को चुनते समय श्री ब्रज कागन जब फूलों को चुन रही हैं उस समय लक्ष्मी कुलाकर्ष गुणावली नाम जिन गोपियों की महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए लक्ष्मी के समूह को भी जिनके गुण आकर्षित कर लेने वाले हैं लक्ष्मी जी को भी मोहित करने वाले जिन श्री राधिका में अपूर्व गुण विराजमान हैं, लक्ष्मी कुल आकर्ष नाम, लक्ष्मी समूह को भी आकर्षित करने वाले जिनके गुण हैं ऐसी गोपीकागण तासाम ऐसी गोपियों के श्री श्याम सुंदर अधीश होकर के विराजमान है स्वामी होकर के विराजमान है श्री करग्रहम होकर के जो जिनकी गोपिका गीत में गोपिकागण गायन कर रही है श्रीकर ग्रहम माने जैसे लक्ष्मी के श्री हस्त को तूने ग्रहण किया प्यारे तेरे श्री हस्त को हम भी ग्रहण करना चाहती है हम भी तेरे श्री हस्त को अपने मस्तक के ऊपर अपने दाहिने स्कंध के ऊपर वाम स्कंद के ऊपर तेरे श्री हस्त को हम भी धारण करना चाहती तो ता अधीशा स करग्रही ऐसी गोपियों के श्री श्याम सुंदर अधिक हैं और स करकग्रही कभी इन प्रियागणों के श्री श्रीहस्त को पकड़ करके आप नृत्य करते हुए विराजमान अथवा करक ग्रही कहकर के इन गोपिकागणों से मैं घट्टी पाल हूं और गोपियों यहां जा रही हो तो पहले दही का दान दे दो ऐसे दधी इत्यादि दान मांगते हुए विराजमान करक में दोनों प्रकार की दान लीनाए निरूपण करनी रसदान भी और दही दहीदान भी प्रकट रूप से दधी का दान गोरसदान और मुख्य रूप से जो रस रसदान उस रस रसदान को ग्रहण करते हुए श्री प्रयागर के साथ में आप विराजमान तो जो रसदान है दही दान तो दही का दान लेना यह तो केवल दिखावा है यह तो केवल छपा के निज प्रेम को छपाने का एक प्रकार है तत्वत दान में गोरसदान में भी जो रसदान है रस को ग्रहण करना वही श्री श्याम सुंदर का एकमात्र तात्पर्य होकर के विराजमान तो जहां रसदान लीला को ग्रहण करने के लिए होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं प्रियाओं के श्री हस्त को ग्रहण करते हुए जहां श्री श्याम सुंदर विराजमान है जब दान के वाह श्री श्याम सुंदर आप प्रिया उनके पान खा करके प्रिया के अंचल को पकड़ करके उस अंचल से अपने मुख, मुख की जब लाली पहुंच ले गोपी कह रहे हैं हाँ, हाय हाय मेरे अंचल में तुमने पीक लगा दी उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया से यही कह रहे हैं बोले कहा भयो अंचल लगी पीक हमारी जाए ताके बदले भामनी तू मेरे नयनन पीक लगाए लो श्री जी की बड़ी सुंदर वो का पर है उसमें कह रही है बोले, अंचन में पीक लग गए, कौन से बड़ी बात है ठीक है हमने तुम्हारे अंचन में पीक लगाई तुम अपनी पीक हमारे नैनों से लगा लो तो ये रजदान जो है वो रजदान ही मुख्य होकर के विराजमान है तो कलग्रही कर ग्रहण करने के बहाने जहां पर श्री श्याम सुंदर रस का ही दान करते हुए रस का ही आदान करते हुए रस को ही मांगते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं तो तासाम अधीश स ग्रही जो करक ग्रही होकर के कर ग्रहण करने वाले होकर के विराजमान हैं ता इन ग्रहों के से कर ग्रहण करने वाले होकर के विराजमान तो करग्रही के दो अर्थ हुए रसदान में श्री को ग्रहण करने वाले दूसरा अर्थ हुआ दही का दान मांगने वाले तीसरा माने करने वाले हो करके जो विराजमान हैं श्री वस्त्र हरण लीला प्रवृत्ति में इन गोपिकागणों के अंतपट उनका अपसारण करके इन गोपिकागणों को स्वीकार करते हुए रूप में स्वीकार करते हुए जो विराजमान है वे करक्रही होकर के भी विराजमान गोपियों में सब भाव विराजमान स्वकिया पर भाव जितने भी भाव हो सकते हैं सब विराजमान है दृष्टांत में श्री रूपोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उज्जवल निर्मणी में कि वस्त्र हरण लीला में जो वस्त्र हरण करना वही मानो अंत हटा करके जैसे आप करक ग्रहण विवाह करते हुए गांधर्व विधि से श्री गोपीकागों को स्वीकृत कर स्वीकार करते हुए विराजमान हैं है परंतु तो होने पर भी उस प्रसिद्धि नहीं होगी क्योंकि उसके साथ में एक चीज की कमी रह गई है वो सामाजिक स्वीकृति की इसलिए गोपीकागों की जो स्थिति बनी रहती है वो परक्रिया बनी रहती है हैं वे स्वरूप परम शक्ति स्वरूप और लीला में भी सुया होकर विराजमान है पर फिर भी परकिया होकर के ही बनी रहती है तो मुख्यतः मुख्य भाव परकी तो का ही उनमें सर्वदा सर्वदा विराजमान है तो तासाम अधीश करही इन गोपियों के शाम सुंदर अधीश भी हैं और करक ग्रही होकर के भी विराजमान हैं। काम बिलासन भुनक्ति वे परिपूर्ण रूप में बिलासपूर्वक इन गोपका के साथ में रस भोग रस दान ग्रहण करते हुए विराजमान हैं है माने रस दान ग्रहण करते हैं और भुनक्ति माने रस दान का दान करते हुए भी विराजमान हैं भोग करते कराते हुए वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं भुनक्ति माने रस रसदान कराते हैं और भूंगते माने रसदान करते हैं जो करते कराते हुए अपूर्व से विराजमान हो रहे हैं उन श्री प्रिया की अपूर्व महिमा वृंदावन की अपूर्व महिमा दोबारा कि पशुनादी नाम जहां पर फूल इत्यादि चुनते समय लक्ष्मी कुलाकर्ष गुणावली नाम जिन गोपिकागणों के गुणागण गुणों की अवली गुणों की पंक्ति लक्ष्मीयों के कुल को भी आकर्षित कर लेने वाली लक्ष्मी में भी जो गुण नहीं है ऐसे गुण जिनमें विराजमान हैं ऐसी गुणावली जिनमें विराजमान है ऐसी गोपियों के, के तासाम अधीशा उन गोपियों के ये श्री श्याम सुंदर अधीश होकर के विराजमान हैं सकर इन गोपी गणों से फूल चुनते समय फूलों के बहाने कभी कर करते हुए विराजमान यदि श्याम सुंदर कहें हमारा वृंदावन इसमें कौन है जो हमारे फूलों को चोरा करके ले गया है और फूलों को की महिमा यह कि वृंदावन की एक एक फूल एक एक पत्ती ऐसी है कि शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया कि जब कोई अतुलनीय वस्तु को तोलने का प्रयत्न किया जाए तो वो तुले नहीं परंतु एक बृंदावन की पत्ती से एक दल से जो अतुलनीय है वो भी तुल जाए इसलिए उसका नाम तुलसी है तुलम श्यती माने बराबरी को जो नष्ट करे बराबरी को भी जो दूर कर दे उसका नाम तुलसी जो अतुलनीय है उसको भी तोड़ने में यदि कोई वस्तु समर्थ है तो ये वृंदावन के पुष्प हैं ये वृंदावन के पुष्प कितने मूल्यवान और उन वृंदावन के पुष्पों को यदि श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर कह रहे हैं कि इन गोपियों ने चुराया है तो मैं इनसे कर ग्रहण करूंगा तो पुष्प चयन करने वाली गोपियों से जो करक ग्रही होकर के विराजमान हैं कि मधमंगल जरा गिनती करना इन गोपियों ने हमारे कितने फूल गिनाए चुराए हैं और एक एक फूल की कितनी कीमत है और उसके हिसाब से कितना इनके ऊपर कर लगना चाहिए ऐसे गोपियों से झगड़ा करते हुए विराजमान और गोपी कह रही है वो श्याम सुंदर वृंदावन हमारा राज्य है यहां पर तुमने गैया चुराई और वृंदावन के में गैयाओं ने और तुमने अपने शाखाओं को अपने आप को सजाने के लिए बिना हमारी अनुमति के यहाँ पर इतने फूलों को लिया उल्टा कर हमको प्रदान करो और हमारी आज्ञा के बिना तुमने वृंदावन में गैया चराई हैं अब गैया चराने की जो पुट्ठी है वो तो देनी पड़ेगी ग्वरिया को ग्वरिया यदि किसी के खेत में है गैया चराने के लिए ले, ज, ले जाता है तो उसको उस खेत वाले को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है ग्वालियर लोग कहते हैं पुट्ठी उसको तो ये पुट्टी है वो पुट्टी देनी पड़ती है तो तुमने हमारे वृंदावन में बिना हमारी आज्ञा के गैया चराई है हमारे राज्य में अब गैया चराने का जो कर है वो हमको प्रदान कर ऐसे जहां दोनों युवक सरकार आपस में करक ग्रही होकर के विराजमान यहां पर कह रहे हैं कि श्री शामसुंदर उनके अधीश हैं और करक ग्राही करक ग्राही होकर के विराजमान हैं काम बिलास इन भुनकते और भूंगते जो पर्याप्त रूप में विलास करते हुए प्रियाओं के साथ में रस का आस्वादन लेते हैं और रस का आस्वादन कराती है यत्राल संगत मंच कुंजाहा जहां पर भोरे अपूर्व रूप से संगति करने के लिए विराजमान है सारे सखा कह रहे हैं बोले कन्हैया न कच सुनाये तो दे तेरी बंशी बड़ी मीठी है आप बोले हा अभी सुना आपने बशी निकासी और कह रहे हैं बोले भैया बंशी के ताई कोई स्वर तो दे अब वहां पे कोई हारमोनियम तो है नहीं कि पहला काला के दूसरा काला के काले के नीचे वाला उसको लेकर के कोई स्वर दिया जाए इतने में ही कोई भोरा गुन गुन गुन गुन गुन गुन, -गुन करते हुए श्याम सुंदर के पास में जो आता है श्याम सुंदर के कान में जो कर्णकार धारण कर रखे हैं उनके ऊपर कोई भोरा जो गुंजार करते हुए श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल भैया मिल गया स्वर ऐसा बढ़िया तानपुरा और कहू ना मिले वो उस तानपुरा के स्वर में ही वहां से ही श्रुति को पकड़ करके आप में गायन करना प्रारंभ करते हैं तो जहां पर भोरा सर्वदा, सर्वदा स्वर को स्थिर करने के लिए सेवा करने के लिए विराजमान श्यामचंद्र की बंशी जिससे बजाएंगे श्वास लेंगे जितनी देर वंशी रुकेगी उतनी देर स्वर को स्थिर रखने के लिए जैसे तानपुरा की जरूरत पड़ती है इसी प्रकार ये भोरा जो है वो भोरा ही उस स्वर को बराबर बराबर स्थिर रखें और स्थिर रख करके बजाते हुए विराजमान होते हैं तो यत्रालिन जहां पर अलिन हमारे भोरे संगत मंज कुंजा पास की मंज कुंजों में सास नहाते हुए विराजमान है संगत मंज कुंजा सुंदर मंज कुंजों में संगत होकर के विराजमान और संगत होकर के जहां संगत करते हुए ही विराजमान है श्रुति को स्वर को स्थिर पकड़ करके श्याम सुंदर को उस स्वर को बनाए रखने का मैं सहायता देते हुए यह भोरा जहां पर विराजमान है ये त्रालना वृंदावन धाम की जय अपूर्व अपावन धाम यंज कुंजा जहां के भौरे अपूर्व रूप से पास की कुंजियों में निरंतर निरंतर श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए संगत होकर के ही सर्वदा सर्वदा विराजमान और संगत करते हुए विराजमान श्याम सुंदर को स्वर पकड़ना हो तो ये भोरा स्वर दे स्वर को स्थिर रखना हो तो ये स्वर को स्थिर रखते हुए विराजमान हो कुंजा निजांतर मन वेद शुभ्रा जहां पर सुंदर निकुंज विराजमान है जिन में अंतर मणि मणिवेद शुभा जिनके निजांत है जिनके भीतर मणि वेद शुभरा मणि के सुंदर चबूतरे बने हुए हैं रत्न जट चबूतरे विराजमान जिनके आगे पद्मराग मणि भी फीके हो जाए पंत कोमलता में मणि होती है कठोर पंत कोमलता में ये पुष्प पराग कर्ण से भी ज्यादा कोमल होकर के विराजमान मणिराज मणिवेद शुभ्रा मणि की वेदी है चमक चमक में तो मणि के समान परंत परम कोमल हो करके विराजमान परम सुगंध युक्त हो करके विराजमान वेद्य ऐसी जहां पर वेदी है जहां पर अपूर्व कुंज उन कुंजों में अपूर्व वेदी है विराजत बर पुष्प शैया और उन वेदियों के ऊपर सुंदर पुष्प शैया जहां पर विराजमान हैं और कैसी हैं बोले शैया प्रिया संभ कृष्ण काम जहां प्रिया से कृष्ण कामना वाली कृष्ण की, की, देखा से की सेवा की कामना वाली प्रिया गण जो हैं वो भी जहां शैयाओं के ऊपर विराजमान होकर के श्याम सुंदर के साथ में बिलस्ती हुई अपुरुष से विराजमान हैं प्रिया समृद्ध कृष्ण कामा जहां पर प्रियाओं से युक्त होकर के शैया विराजमान है जो कृष्ण कामा कृष्ण की सेवा ही जिनकी एकमात्र कामना तो याल नौरे कैसे हैं उन भोरों से युक्त सुंदर कुंज हुई फिर कुंज कैसी है बोले जिनमें निजांत मणि बेद शुभ्रा सुंदर बेदी विराजमान है बेदी कैसी है बोल जहां पर विराजन बल पुष्प शैया सुंदर पुष्पैया विराजमान है पुष्पैया कैसी हैं? बोले प्रिया समृद्ध कृष्ण कामा जहां पर प्रियागण कृष्ण की संपूर्ण कामनाओं की रसभूमि होकर के निधि होकर के विराजमान और श्यामचंद्र की जितनी भी कामनाएं हैं उन सबों को परिपूर्ण करने वाली जहां पर अपूर्व प्रियागण विराजमान ऐसा परम धन धान्य से परिपूर्ण श्रीमद वृंदावन अपूर्व से विराजमान है चंद्रननम पुनः एक बार जल्दी से तत्राल संगत मंजु कुंजरा वहां पर अली है ये अली श्याम सुंदर के गायन में स्वर को स्थिर रखने वाले स्वर को प्रदान करने वाले संगत करने वाले होकर के विराजमान ऐसे भौरों से की संगति से युक्त मंज हैं वे मंज कैसी हैं कि कुंजा नितान्त मणिवेद शुभ्रा जिन में निजांत बने जिनके भीतर मणि की सुंदर आंगन विराजमान है मणि के सुंदर भवन विराजमान है।, है बोले विराजत बर पुष्प शैया जिन में सुंदर पुष्पों की शैया विराजमान है और शैयाएं कैसी हैं बोले प्रिया संब प्रियाओं से युक्त होकर के विराजमान है जो प्रिया है कृष्ण कामा श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण करने की निधि होकर के खजाना होकर के विराजमान श्री कृष्ण की संपूर्ण कामनाओं की पूरक पूरी का होकर के जो विराजमान हैं चंद्रान नाम नाम इन शांत पुंजे ऐसे चंद्रान नानाम चंद्र के मुख वाली इन प्रियागणों के सांद्रपुज पुंजे वृंदावने हार बिहारी नाम जिनके हार बिहारी हैं हारी माने मनोहारी जिनके बिहार हैं ऐसी चंद्रानना नाम उन गोपियों से युक्त वृंदावने है इस शांत वृंदावन में मरीच भी थी रुचि आजे ऐसी प्रियाओं की अपूर्व मरीची बीथी अपूर्व अंग कांति चारों ओर शिशोभित हो रही है तो सांद्र पुष्पे वृंदावने जिसमें फूल खिल रहे हैं ऐसे श्री वृंदावन में चंद्रानना नाम चंद्रमुखी हार विहारिणी नाम परम मनोहारी विहार करने वाली गोपिकारणों के मरीच बीची ही श्री अंग की अपूर्व कांतियां उन कांतियों की रुचि आवेरेजे जहां पर शोभा को प्राप्त होती हुई विराजमान है जिस वृंदावन में चंद्रानना चंद्रमुखी ब्रज गोपी की मरीच बीची श्री अंग की अपूर मरीच मान उन किरणों की समूह उनकी रुचि उनकी चमक श्री अंग से निकलने वाली किरणों की चमक जहां पर विरेजे अपूर्व रूप से आविरेजे शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं घना घने वा चल चंचला गोपीकाग ऐसे विराजमान हो रही हैं जैसे घना घने घनघोर गन घटा के बीच में घना घने माने घनघोर घटा के बीच में घन चंचला भी जैसे चंचला माने बिजली की बादल के बीच में स्वाभाविक शोभा है ऐसे ही जहां पर श्री वृंदावन में प्रियागणों की अपूर्व शोभा हो रही है ऐसा ये वृंदावन अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है ऐसे चौदह श्लोकों में यह श्री वृंदावन की रूप माधुरी का वृंदावन की शोभा माधुरी का किया चलते चलते एक बार फिर के चंद्राना ना नाम ए पुष्पे वृंदावने घने जहां पर पुष्प हैं ऐसे श्री वृंदावन में हार नाम मनोहारी बिहार वाली चंद्रान ना नाम चंद्रमुखी ब्रज गोपिका गणों की मरीच बीची अंग की जो किरणे हैं उन किरणों की बीथी से जो अपूर्व रुचि कांति निकल रही है गोपिकागणों के श्रीअंग से निकलने वाली किरणों से जो कांति चमक निकल रही है वो चंद चमक जहां विरेजे अपूर्व से शोभा को प्राप्त कर रही है आवेरेजे वो शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है वे प्रियागण कैसी हैं बोले घनवा घने वा घन चंचल आली ही जैसे घना घने माने घनघोर घटा के बीच में घन चंचला बादल के बीच में चंचला माने बिजली उनकी आली माने पंक्ति शोभा को प्राप्त हो ऐसे ही घन चंचल आली ही आ, बादलों की पंक्ति के समान बिजली की पंक्ति के समान जहां पर इन गोपिकागणों की श्री अंग की जो रुचि वह शोभा को प्राप्त हो रही है अंग की शोभा हो गई बिजली अंग की शोभा हो गई बिजली और वो बिजली कहां दिख रही है बोले घना घने श्याम सुंदर की घनी बादलों के बीच में जैसे बिजली की चमक शोभा को प्राप्त हो रही है इसी प्रकार जहां श्री वृंदावन में श्याम सुंदर ब्रिज गोपिकागणों के श्री अंग से निकलने वाली किरणों की रुचि बिजली के समान शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसा श्रीमद वृंदावन अपूर्व से सुशोभित हो रहा है बोल वृंदावन धाम की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय सुनताई गौर हरी जय जय